पृथ्वी ग्रह एक 22वां भाग जल मंडल पृथ्वी पर जल की उपस्थिति इसे विशिष्ट ग्रह बनाती है हमारे ग्रह का विशिष्ट तापमान और यहाँ तरल जल की उपस्थिति पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह बनाती है यदि पृथ्वी वरुण ग्रह जितना ठंड ग्रह होता तब यहाँ उपस्थित जल की समस्त मात्रा जमकर ठोस हो गई होती दूसरी तरफ यदि हमारा ग्रह बुध या शुक्र जितना गर्म होता तब यहाँ का सारा पानी गैसी अवस्था में रहता पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के लिए जल की तरल अवस्था जलवाष्प और जल की ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक उपयोगी है पृथ्वी की 70% से अधिक सतह जल के ठोस या तरल अवस्था से ढकी हुई है महासागरों के अलावा झीलों, झरनों, सतही जल गोम और ध्रुवी क्षेत्र में समाहित जल एवं बर्फ और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की सम्मिलित मात्रा मिलकर जलमंडल का निर्माण करती है पृथ्वी के कुछ सतही भाग पर ही शुद्ध पेयजल की मात्रा उपलब्ध है शुद्ध जल की यह मात्रा नदियों झीलों और भूजल के रूप में पाई जाती है भोजन बनाने खेती करने और धुलाई में जल आवश्यक होता है यह तो हम जानते ही हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है जलमंडल का पानी स्थायी ना होकर लगातार गतिशील रहता है सागर और भूमि दोनों से जल वाष्पित होता है पौधों द्वारा होने वाले बाष्पोसर्जन से भी वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त होती है वायुमंडल की जलवाष्प ठंडे होने पर संगठन द्वारा बादल का निर्माण कर बारिश या हिम के रूप में वापस धरती पर लौट आती है वर्षा और हिम के पिघलने से धरती से पानी सागरों में पहुंचता है और तब सागरों से पुनः जल चक्र आरम्भ हो जाता है यद्यपि नदियों झीलों और वायुमंडल में समाहित जल की कुल तुलनात्मक मात्रा बारिश द्वारा नदियों महासागरों वायुमंडलीय व्यवस्था से गुजरने वाले जल की मात्रा से कम होती है प्रति वर्ष धरती से महासागरों में पहुंचने वाले जल की कुल मात्रा किसी भी समय नदियों और झीलों में समाहित कुल मात्रा के लगभग बराबर ही होती है जलमंडल में उपस्थित जल अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है पौधों जानवरों और मानवों को जीने और अपनी वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता होती है जल चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ता हुआ मिट्टी का निर्माण करता है मिट्टी कृषि के लिए आवश्यक है जल अपने अद्वितीय रासायनिक गुणों के कारण गैसों, लवणों और अनेक कार्बनिक यौगिकों के लिए एक प्रभावी विलायक का कार्य करता है पानी में धुले विभिन्न पदार्थ और पाना का संवहन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए सूर्य तथा पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है महासागर और अन्य विशाल जल स्रोत पृथ्वी के मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं।